बांधो नहीं बांधो नहीं आरोही गंध को छंद की पखरियों में गीतों की लड़ियों में कूलों की कारा में गंगा की धारा को बंदी बनाओ नहीं ज्योतिर्मय किरणों को स्तब्ध मौन ग्रहण करो वहन करो वहन करो चुपचाप गुरु को पीना और वहन करना समाना जितना समालो एक दिन बहेगा तुमसे लेकिन तुम मत बहाना जब बहने ही लगे अपने से तुम अवस हो जाओ तब बात और तब तक संभालना जैसे कोई स्त्री गर्भणी हो जाती तो नौ महीने तक बच्चे को संभालती एक दिन तो बाहर आएगा आखिर कब तक बच्चा भीतर रहेगा गर्भ के पर जब अपने से आए तब भी आने देना जल्दी मत करना नहीं तो गर्भपात होगा जल्दी मत करना नहीं तो अस्मे में कही गई बात का कोई मूल्य नहीं होता उन्मनी रही भेद न कहिबा पीबा निर्झर पानी लंका छाड़ी पलंका जईबा तब गुरु मुख लेवाणी और धीरे धीरे जो व्यर्थ है लंका उसका प्रतीक है सोने की लंका वो जो सब व्यर्थ है जिसको जगत में लोग मूल्यवान मानते हैं उस सब को जब तुम आसार जानने लगोगे जब लंका को छोड़कर तुम प्रलंका के निवासी हो जाओगे वो धन दौलत पद प्रतिष्ठा सम्मान अभिमान का जो जगत है वो जब तुम्हें दो कोणी का मालूम होने लगेगा तब गुरु मुख लेवा वाणी तब भी तुम योग्य हो सकोगे कि गुरु जो तुम्हें दे रहा है से तुम झेल पाओ कि तुम गुरु से गर्भित हो पाओ सौभाग्यशाली है वह व्यक्ति जो किसी के सामने झुक पाए जिसे ऐसा कोई मिल जाए जहां झुकना आसान हो सजदा उस आस्था का न जिसको हुआ नसीब वो अपने एतकाद में इंसान ही नहीं जिसको प्यारे की चौखट का प्रणाम ना मिला सजदा उस आस्था का ना जिसको हुआ नसीब वो अपने एतकाद में इंसान ही नहीं वो हमारे हिसाब में अभी आदमी ही नहीं आदमी ही तब बनता है कोई जब उसके भीतर शिष्य प्रकट हो जाए और जिस दिन शिष्य प्रगट हुआ आदमी बनते हो तुम और जिस दिन तुम्हारे भीतर गुरु प्रगट होगा उस दिन तुम भगवान हो जाओगे शिष्य तुम्हारे भीतर की मनुष्यता की पराकाष्ठा है और तुम्हारे भीतर गुरु का आविर्भाव तुम्हारे भीतर भगवत्ता का आविर्भाव है। और जब कभी ऐसा हो जाए कि कोई मिल जाए कोई चौखट जहां सिर झुकाने का मन हो तो चूकना मत टालना मत कल के लिए स्थगित मत करना मैं आज ही उसे क्यों सरफ दिल न कर डालूं? यह खू की बूंद मुझे कल यहां मिले ना मिले कल का क्या भरोसा है ये हृदय धड़के ना धड़के ये खून रग में चले या ना चले यह श्वास बहे ना बहे मैं आज ही उसे क्यों सर्फ दिल न कर डालूं इसलिए आज ही समर्पित कर दूं इसी क्षण समर्पित कर दूं क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं तब गुरु गुरमुख लेवाणी और जो ऐसा समर्पित है और जिसने आसार से अपनी आंखें हटा ली और सार की तलाश में चला बाहर से मुड़ा और भीतर की तरफ चला वही हकदार है गुरु जो देना चाहता है जो गुरु के पास पक गया है जो भेट बांटना चाहता है जो प्रसाद तभी दे सकता है थम बिहुनी गगन रची तेल बिहुनी बाती गुरु गोरख के वचन पति आया तब धोस नहीं तहरा थी और गुरु एक चमत्कार करने वाला है लेकिन चमत्कार तभी हो सकता है जब तुम पात्र हो थम बिहुनी गगन रची वो एक ऐसा आकाश तुम्हें देना चाहता है जो बिना किसी सहारे के थम्ब बिहूनी गगन रचीले। हम मंदिर बनाते तो स्तंभ बनाते खंभे बनाते तब कहीं मंदिर का छप्पर बन पाता लेकिन यह आकाश का छप्पर देखा छप्पर तो है लेकिन बिना किसी सहारे के ऐसा ही एक आकाश भीतर भी है जो गुरु देगा जो किसी खंबों पर सहारे पर नहीं है एक ऐसा मंदिर भी है जो ईटों से नहीं चुना गया है वही मंदिर चिन्ह चिनमें वही असली मंदिर है। थम बिहूणी गगन रचिले, तेल बिहूणी बाती और अभी तो तुमने वो दिए देखे जिनमें तेल से बाती जलती लेकिन तेल चुक जाएगा तो फिर दिया बुझ जाता कि बाती चुक जाएगी तो दिया बुझ जाता है ये दिए थोड़ी देर जलते हैं और बुझ जाते हैं गुरु एक ऐसा दिया देना चाहता बिन बाती बिन तेल न तो वह बाती होगी न वह तेल होगा सिर्फ रोशनी होगी निराधार प्रकाश होगा फिर वही प्रकाश शाश्वत है उसका कोई कारण नहीं है इसलिए उसके मिटने का भी कोई उपाय नहीं गुरु गोरख के वचन पति आया एक बार तुम्हें गुरु के वचन पर प्रेम आ जाए गुरु गोरख के वचन पति आया पति आया शब्द प्यारा है प्रीति आ जाए भाव आ जाए हृदय गदगद हो जाए रोमांच हो उठे गुरु गोरख के वचन पति आया तब ध्वस नहीं तहरा थी और उसी दिन से जिस दिन से ये प्रेम जगा उसी दिन से अब उस जगत का अनुभव शुरू हो गया है जहां ना दिन होता है ना रात जहां द्वंद्व नहीं है ना जहां जीवन है ना मृत्यु न जहां सुख है न दुख ना सफलता ना असफलता जहां एक ही निर्विकार निर्विकल्प निराकार जहां एक का ही वास है जहां दो नहीं है छूकर प्राणों की पीर प्रीति बन जाओ जो कुछ उलझी थी आज उसे सुलझाओ जो कुछ सुलझी थी आज उसे उलझा दो मेरे नैनों के सावन आज सुखा दो मैं चाह रही हूं मुझको आज दुखा दो नैनों के नहीं ही स्नेह नीति बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीति बन जाओ तुम स्नेह स्वाति जीवन भर तरसाओ मेरे चित चातक को न अधिक दर्शाओ अधरों की यदि मुस्कान चुराू तो जानू इतना कर दो तो धन्य भाग में मानू तुम वर्तमान के चिर अतीत बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीति बन जाओ मेरे सन्मुख झूठा श्रृंगार नहीं है स्वप्निल आशाओं का आधार नहीं है मेरी वीणा के बिखरे तार सजा दो इंगित से उसको क्षण भर आज बजा दो गाकर तुम मेरे गीत मीत बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीति बन जाओ यह पति आने का अर्थ बजा दो मेरे हृदय की वीणा को झंकर कर दो मेरी वीणा के बिखरे तार सजा दो इंगित से उसको क्षण भर आज बजा दो गाकर तुम मेरे गीत मीत बन जाओ छूकर प्राणों की पीर प्रीति बन जाओ जिस दिन गुरु के वचन अमृत जैसे मालूम होने लगते जिस दिन गुरु के वचन तुम ऐसे पीने लगते हो जैसे स्वाति की बूंद को चातक पीता जिस दिन तुम्हारे और गुरु के बीच कोई व्यवधान नहीं रह जाता तुम निर्वस्त्र हो जाते हो तुम और गुरु के बीच कोई सुरक्षा के आयोजन नहीं रखते तुम समले दूर दूर अलग थलग नहीं होते जुड़ ही जाते हो गुरु की तरंग के साथ तरंगित होते हो उस क्षण गुरु गोरख के वचन पति आया तब धोस नहीं था राति बस उसी क्षण द्वंद मिट जाता है द्वैत मिट जाता है अद्वैत का जन्म होता है उदय ना अस्त राति ना दिन वहा ना सुबह होती ना साझ उदय नस्त रात ना दिन सर्वे सचराचर भावना भिन्न वहां भिन्नता का भाव ही नहीं वह अभिन्नता का राज्य है सोई निरंजन डाल न मूल वहां ना कोई मूल है न कोई डाल इतना भी भेद नहीं बस एक निरंजन है सोई निरंजन डाल न मूल सब व्यापक सूक्ष्म ना स्थूल न वहां कोई स्थूल है न कोई सूक्ष्म है न वहां शरीर है न आत्मा न पदार्थ न चेतना वहां सब एक है सब एक हो गया उस अद्वैत में जो लीन हो गया उसने ही जाना उसने ही पाया अनंत सिद्धा की वाणी ये अनंत सिद्धों के वचन कहा बुझे अवधू राई गगन न धरणी वहां ना पृथ्वी है न आकाश न राजा न रंक चंद न सूर दिवस नहीं रहनी न चांद है न सूरज न दिन न रात ओंकार निराकार सूक्ष्म न स्थूल पेड़ न पत्र फले नहीं फूल वहां सब एक में लीन हो गया है पेड़ न पत्र फले नहीं फूल ओंकार निराकार सूक्ष्म न स्थूल सब स्थूल सूक्ष्म खो गए सिर्फ एक ओंकार का नाद हो रहा है एक संगीत बज रहा है संगीत जो अनाहत संगीत जिसका कोई स्रोत नहीं एक ज्योति जल रही है बिन बाती बिन तेल अर्चना मैं कर न पाया दो क्षणों के उस मिलन में कौन सा मैं गीत गाता जब तुम्हें लक सामने को स्वयं में भूल जाता बन गया था प्री की वंदना में कर न पाया अर्चना में कर न पाया मुस्कुराए तुम हृदय में छा गई मेरे विकलता ज्यो पतंग विभोर होता देखते ही दीप जलता कौन परचय दूँ प्रणय की कामना में कर न पाया अर्चना में कर न पाया मौन अंतर की व्यथा को क्या गए पहचान थे तुम? तुम? मैं छिपाया था जिसे उसको गए थे तुम? खुल गया सब भेद पूरी, साधना में कर न पाया अर्चना में कर न पाया हो रहे थे तुम द्रवित लख वेदना का भार मेरा हो गया साकार ही था दीन और का प्यार मेरा स्वप्न से आए गए तुम याचना में कर न पाया अर्चना में कर न पाया और जब ऐसी घड़ी पहली बार आती है तो साधक अवाहक रह जाता है अर्चना में कर न पाया स्वप्न से आए गए तुम याचना में कर न पाया उस क्षण एक शब्द भी बोला नहीं जाता मुख वाणी खो जाती चुप्पी हो जाती सन्नाटा हो जाता जहा ना दिन है ना रात न उदय ना अस्त वहां मैं तू भी कहा कौन करे अर्चना किसकी करे अर्चना अर्चना मैं कर न पाया दो क्षणों के उस मिलन में कौन सा मैं गीत गा था जब तुम्हें लक सामने निच को स्वयं में भूल जाता बन गया था मूक प्री की वंदना में कर न पाया अर्चना मैं कर न पाया उस अपूर्व अनुभव को इसलिए कोई कभी कह नहीं पाता वहां जाके वाणी छूट जाती शब्द गिर जाते, निशब्द रह जाता। जो वहां से लौटता है वो कहे भी तो कैसे कहे जो उसने जाना है शून्य था शब्दों में कैसे बांधे इसलिए बुद्धों की आंखें शून्य है अगर तुम उनकी आंखों में झांकोगे तो असीम शून्यता पाओगे वहां तुम कुछ वक्तव्य नहीं पाओगे हां निराकार का स्वाद मिलेगा अगर बुद्धों के हृदय से जुड़ोगे तो अनाहत का नाद सुनाई पड़ेगा लेकिन कोई वक्तव्य नहीं कोई सिद्धांत नहीं कोई शास्त्र नहीं डाल नमूल न वृक्ष न बेला साखी न सबद गुरु नहीं चेला ज्ञाने न ध्याने जोगे न जुगता पापे न पुण्य मोक्षे न मुक्ता अद्भुत वचन है स्मरण रखना डाल न मूल न वृक्ष न बेला सब खो गया बीज भी खो गया वृक्ष भी खो गया पहले तुम बीज थे जब तक तुम शिष्य नहीं बने तुम बीज हो जब तुम शिष्य बन गए तुम वृक्ष हुए और जब तुम गुरु बन गए तो वृक्ष भी खो गए अब तुम शून्य में निराकार में लीन हो गए डाल ना फूल ना वृक्ष ना बेला साखी ना शब्द न तो वहां कोई शब्द है ना कोई सिद्धांत है साखी ना शब्द गुरु ने चेला वहां ना कोई गुरु है ना कोई चेला अब गुरु की अवस्था ही वही है जब ना गुरु बचता और न चेला बचता जब कोई बचता ही नहीं एक सन्नाटा रह जाता एक अपर सीम सन्नाटा मात्र रह जाता एक शून्य मात्र रह जाता गुरु एक अनुपस्थिति है गुरु एक उपस्थिति नहीं है एक अनुपस्थिति है गुरु एक शून्य है इसलिए तो गुरु के पास सरकने में डर लगता है क्योंकि शून्य के पास गए तो शून्य हो जाओगे गुरु तो मृत्यु है मरो है जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरणी मरो जिस मरणी मरी गोरख दीठा गुरु के पास तो मरना होगा सूली पे चढ़ना होगा मगर सूली के पीछे ही छिपा सिंहासन है ज्ञाने ना ध्यान वहां ज्ञान भी चला जाता ध्यान भी चला जाता है कोई बचा ही नहीं किसका ज्ञान किसका ध्यान कौन करे ध्यान कौन करे ज्ञान जोगे ना जुगता ना वहां योग है न कोई युक्ति है पापे न पुण्य है वहां ना पाप है ना पुण्य है मोखे ना मुक्ता यह अद्भुत वचन है कि वहां मोक्ष भी कहा वहां मुक्ति भी कहां जो मुक्त हो सकता था वही नहीं है अब बंधनी नहीं गए जो बंधा था वह भी गया अब तो शून्य का विस्तार है अब तो आकाश ही आकाश है अब तो अनंत ही अनंत है मगर इसी अनंत का नाम भगवत्ता है उपजे ना बिनसे आवे ना जाय अब उस जगह आ गए जिसकी न कभी उत्पत्ति हुई है और न कभी विनाश होता है उपजे न विंसे आवे न जाई, न आता न जाता इसी को आवागमन से मुक्ति कहा है समझना आवागमन से मुक्ति का इतनी मतलब नहीं है कि फिर गर्भ में जन्म ना हो लोग सोचते हैं स्वर्ग में रहेंगे फिर संसार में ना आएंगे संसार के दुख जाल में ना पड़ेंगे स्वर्ग में रहेंगे जहां सोने के वृक्ष हैं और चांदी के फूल रखते और हीरे जवार रास्तों पे जड़े और शराब के झरने बहते और सुंदरियां नाचती ही रहती और जहां शीतलमंद पवन बहता रहता न कभी गर्मी न कभी मौत कोई बूढ़ा नहीं होता कोई रुग्ण नहीं होता ऐसे देवलोक में जन्मेंगे तो तुम समझे ही नहीं आवागमन से मुक्ति का अर्थ है जहां तुम भी ना बचोगे स्वर्ग भी नहीं नरक भी नहीं पाप भी नहीं पुण्य भी नहीं जब तक तुम हो तब तक सब रहेगा स्वर्ग भी रहेगा नरक भी रहेगा सुख भी रहेगा दुख भी रहेगा बंधन भी रहेगी मुक्ति भी रहेगी पाप और पुण्य भी रहेगा आना और जाना भी रहेगा जब तक तुम हो तब तक सब रहेगा तुम संसार हो इसलिए बुद्ध ने इनकार कर दिया तुम्हारे होने से कह दिया कि कोई आत्मा नहीं है इस बात को समझना इसलिए कह दिया कि तुम नहीं हो ताकि ये मोहना बना रहे नहीं तो लोग सोचते मोक्ष में हम तो रहेंगे दुख मिट जाएगा हम रहेंगे बुद्ध ने कहा है कि तुम ही दुख हो तुम जब तक हो तब तक दुख रहेगा जब तुम भी मिट जाओगे तभी दुख समाप्त होगा मगर तब हमें बड़ी घबराहट होती तो फिर फायदा ही क्या लोग पूछते जब हम ही न रहे तो सार क्या अरे सूदो जिया देखा नहीं जाता मोहब्बत में यह सौदा और सौदा है यह दुनिया और दुनिया है तुम फिर लाभहानी की ही बातें सोच रहे हो अभी फिर तुम्हें प्रेम में मिटने का पता ही नहीं गुरु के पास मिटने का पाठ सीखा जाता और जब गुरु के मिटने में गुरु के भीतर डूबने में गुरु के साथ शून्य हो जाने में रस उमगने लगता है तब हिम्मत बढ़ती तब साहस आता है कि जब इतने से मिटने में इतना रस आ रहा है तो पूरा मिटने में कितना रस ना आएगा तुम ना रहोगे तभी रस होगा तुम ना रहोगे तब आनंद होगा ऐसा नहीं कि मैं आनंदित हो जाऊंगा मैं नहीं रहूंगा तब आनंद रहेगा तब आनंद नाचेगा आनंद उत्सव मनाएगा उपजे ना विनसे आवे ना जाय जरा न, न मरण बाके बाप न माई वह जो अनादि है आनंद है। वह तुम जो हो अपनी वास्तविकता में उसका न तो कोई शुरुआत है न कोई अंत ना कोई जन्म न कोई मृत्यु उसका ना कोई पिता है ना कोई मां भणत गोरखनाथ मच्छिन्द्र ना दासा पर सुनते हो ये, अभी क्षण भर पहले गोरख ने कहा डाल न मूल न वृक्ष न बेला साखी ना सबद गुरु नहीं चेला अभी क्षण भर पहले कहा कि वहां ना कोई गुरु है ना कोई चेला और अब सुनते हो क्या कहते हैं भणत गोरखनाथ मच्छिंद्र दासा कि गोरख कहते हैं जो कि मच्छिन्द्रनाथ के एक दास मात्र हैं भाव भक्ति और आस न पासा वहां आशा का कोई जाल नहीं है जंजाल नहीं मगर भाव भगति बहुत है वहां भाव का बड़ा अपूर्व अनुभव है अनुभव करने वाला तो नहीं बचता अनुभव की शुद्धि बचती है भाव भगति कोई आशा नहीं है कोई तृष्णा नहीं है कोई वासना नहीं है कोई जंजाल नहीं लेकिन भाव का पारावार नहीं ऐसा भाव है उसी भाव का नाम भगवत्ता है गुरु भी मिट गया चेला भी मिट गया लेकिन गुरु के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है वह नहीं गया भणत गोरखनाथ मच्छिन्द्रनाथ आशा कहते हैं कि तुम्हारी ही कृपा से तो आ सके उस जगह न कोई गुरु बचा ना कोई चेला तुम ही ले आए धीरे धीरे वहां जाना हम बचे ना तुम तो, कैसे अनुग्रह को भूल जाएं इसलिए अभी भी पुकारते हैं अपने को कि मैं वही हूं गोरखनाथ मच्छिन्द्र का दास उनका सेवक यह बड़ी उलट बांसुरी है क्योंकि लोग सोचते हैं कि जब स्वयं गुरु हो गए स्वयं ज्ञान हो गया तो अब तो गुरु छूट ही गया निश्चित छूट गया बिल्कुल ही छूट गया मगर इसीलिए अनुग्रह की अपर सीम भावना सघन हो जाती चीन में एक कथा है एक साधु उत्सव मना रहा था यह उत्सव सिर्फ गुरु के ही स्मरण में मनाया जाता चीन में लोग थोड़े हैरान थे उस साधु से पूछा किसी ने कि जहां तक हमें पता है तुम जिस व्यक्ति को गुरु बनाना चाहते थे उसने कभी तुम्हें शिष्य बनाया नहीं और तुम उसकी मृत्यु पर यह उत्सव क्यों मना रहे हो ये उत्सव तो सिर्फ गुरु की ही स्मृति में मनाया जाता है वो व्यक्ति हंसने लगा उसने कही जरा उल्टी बात है तुम्हारे समझ में ना आएगी मगर पूछा है तो मैं जवाब तो दे देता हूं समझो या ना समझो मैं बार बार गुरु के पास गया कि मुझे शिष्य बना लो और वो बार बार मुझे भगाते रहे मैं जितना ही आग्रह करता वो उतने ही कठोर होते गए वो डंडा मार के मुझे भगा देते थे मैं फिर पहुंच जाता है और दरवाजा बंद कर लेते एक बार उन्होंने मुझे उठा के वो खिड़की से बाहर फेंक दिया जितनी मैंने कोशिश की उतना ही वो मुझे भगाते रहे वो सुनते ही नहीं थे और ऐसे ही भगाते भगाते एक दिन मुझे ज्ञान हुआ अगर वो मुझे ना भगाते तो मुझे ज्ञान ना होता जिस दिन उन्होंने मुझे खिड़की से उठा के फेंक दिया और जब मैं गिरा नीचे चट्टान पर एक क्षण को सब विचार खो गए सन्नाटा छा गया मैं वहां पड़ा ही रहा और वो मुझे खिड़की में से देखते रहे और मुस्कुराने लगे और उस घड़ी कुछ हो गए उस घड़ी मैंने जाना को उन्होंने स्वीकार कर लिया है उस घड़ी मैंने जाना दीक्षा हो गई उस घड़ी मैंने जाना जो होना था हो गया फिर मैं उन्हें परेशान करने नहीं गया फिर परेशान करने की जरूरत ही ना थी स्वीकार हो ही गया था उन्हीं की याद में उत्सव मना रहा हूं वे मेरे गुरु थे यद्यपि उन्होंने कभी मुझे शिष्य नहीं बनाया मगर मुझे शिष्य नहीं बनाया इसी कारण तो मुझे ज्ञान उत्पन्न हुआ वो मुझे बना लेते तो शायद मुझे उत्पन्न ना होता शायद वो जानते थे कि मुझे किस तरह उत्पन्न होगा इसलिए उनके धन्यवाद में उनके आभार में यह उत्सव मना रहा शिष्य गुरु के बीच का नाता बड़ा रहस्यपूर्ण नाता है उसे तो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने उसका स्वाद लिया है मुकामे बेखुदी तक ले गए पहले तमन्ना को कदम फिर जिस तरफ रखा निशाने राह मंजिल था बस गुरु इतना ही तो करता है कि शिष्य का हाथ पकड़ के मुकामे बेखुदी तक जहां अहंकार भूल जाए बेखुदी आ जाए जहां खुद का बाप भूल जाए मुकामे बेखुदी तक ले गए पहले तमन्ना को वो शिष्य की आकांक्षाओं अभीपाओं को उस मुकाम तक ले जाता है जहां तन्मयता आ जाए विस्म विमुक्त हो जाए अहंकार भाव भूल जाए मुकामे बेखुदी तक ले गए पहले तमन्ना को कदम फिर जिस तरफ रखा निशाते राह मंजिल था और जब मैं मिट गया फिर तो आंख खोली और जिस तरफ पा रखा वही मंजिल थी जिस तरफ देखा वही मंजिल थी घटी घट -गट गोरख वाही क्यारी जो निपजय सो होई हमारी घटी घटी गोरख कहे कहानी कांचे भांडे रहना पानी घटी-घटी गोरख फिर निरुता को घट जागे को घट गट घटी-घटी घटीघट गोरख घटीघट मीन आपा परिचय गुरुमुख चीन फिर तो सभी में वही दिखाई पड़ने लगता है घटघट में उसी का वास हो जाता है तुम मिटो और परमात्मा हो जाए तुम जब तक हो तब तक परमात्मा नहीं गुरु इतना ही सिखाता है कि कैसे मिटो मिटने की कला सिखाता है मृत्यु की कला सिखाता है मरो हे जोगी मरो मरो मरण है मीठा तिस मरनी मरो